ततुर्दशुन सुक्तम् भाषार्थ हे यजमान! तुम पितरों के राजा यम की हवि आदि द्वारा उपासना कर यम उत्तम पूर्य में कार्य करने वालों को सुखद स्थान में ले जाने वाला तथा अनेकों को हितार्थ योग्य मार्ग के दृष्टा हैं विवस्वान के पुत्र यम के पास ही मानवों को जाना पड़ता है। Szebbeni mukh-yam, paap-punriyka gyanata hai, uska avah-marg, niyam-kori-badal nahi sakta, marg ka nash nahi kar sakta, pahle jis marg se hemáre koroj gęi hain, usi marg se apne-apne karmanusar, hem sab jayenge,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 तथा कोई स्वधा से प्रसन्न होते हैं भाषार्थ हे यम अंगिराद पितरों के साथ तू इस उत्तम यज्ञ में आकर बैठो विद्वान लोगों के मंत्र तुझे बुलाएं राजा यम इन हव से संतुष्ट होकर तू हमें प्रसन्न कर भाषार्थ हे यम विभिन्न रूप धारण करने वाले पूजा के योग्य अंगिरों के साथ तू आ तथा इस यज्ञ में सम्मान करने वाले यजमान को संतुष्ट कर, जो तुम्हारे पिता विश्वान हैं, उनको मैं यज्ञ में बुलाता हूँ। इस यज्ञ में वह कुश के आसन पर बैठकर हमें संतुष्ट करें। भाषार्थ, अंगिरा, अथर्वा एवं ब्रिकवादी हमारे पितर अभी ही आए हैं और वे सोम के अधिकारी हैं। उन यज्ञारह पितरो पल्यार मार्गी बने भाषार्थ हे पिता उत्तम स्वर्ग में अपने पितरों के साथ मिलो वैसे ही अपने यज्ञ दान आदि पूर्ण कर्म के फल से भी मिलो पापा चरण को छोड़कर फिर घर में प्रवेश करो तथा तेजस्वी शरीर को प्राप्त कर भाषार्थ हे दुष्ट पिशाचों यहाँ से चले जाओ हट जाओ दूर चले जाओ, पितरों से इस मृत मानों के लिए यह स्थान आक्रमित किया है, यह स्थान दिन रात तथा जल से युक्त है। यम ने इस स्थान को मृत मानों के लिए दिया है। भाषार्थ ही मानों चार आँखों वाले तथा विचित्र वर्ण वाले ये जो दो कुत्ते हैं, इनके पास से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 जिसके अग्नि दूत हैं तथा जिसे नाना द्रव्यों से सुशोभित किया है वह यज्ञ यम की ओर जाता है भाषार्थ हे रित्तिकों यम के लिए घी युक्त हवि का हवन करो तथा यम की इस्तुति उपासना करो देवों के मध्य यम हमारे लंबे जीवन के लिए दीर्घायु प्रदान करें भाषार्थ हे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 जल औषधियां रिक एवं सुन्दरत रहता है यह एक ही संरक्षण के लिए प्राप्त होए दृष्टुप गायत्री एवं अन्य सब छंद में सब यम में स्थापित हैं पंच दशम सुक्तम भाषार्थ जो पितर प्रतली पर हैं वे उच्च स्थान को प्राप्त करें जो पितर स्वर्ग में उच्च स्थान पर हैं वे वहीं रहें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 जो पितर कुश के आसन पर बैठकर श्रेष्ठ सोमरस हव्य के साथ ग्रहण करते हैं, वे सब यहाँ आएं, भाषार्थ हे कुश के आसन पर बैठने वाले पितरों, आप हमें संरक्षण दो, तुम्हारे लिए इन हर्वी ध्रव्यों को अर्पित करते हैं, इनका आसाद लीजिए, वे आप आइये तथा मंगल प्रद कल्याण में प्रीत से हमें सुख की प्राप्ति कराइ तथा पाप से दूर करो भाशार्थ कुशों के ऊपर सब मनोहर प्रिय विতুল हवी द्रव्य रखकर इनका तथा सोम रस का उपभोग करने के लिए पितरों को सम्मान पूर्वक बुलाएं हैं वे यहां आएं, वे हमारी स्तुति प्रसन्न मन से सुनें, तथा वे हमारी रक्षा करें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 BAHASHART, HAY AGNIDEV, jo PITAR AGNIHOTR KÓ JÁNANÉ WAALÉ, RICHAUN se ISTOTRÓN SÉ, ISTUTY KERTÉ TATHA DÉVATKI PRAAPT KER UNKO PRAAPT HOKAR, YADY VE DHANADY KÍ KÁMUNA UN ARCHANI, GYÁNI, SATY BOLNÉ WAALÉ, BUDDHIMAN, TÉJASWI, YGYASTH PITARÓN KÉ SÁT, TÚ HEMÁRÉ PÁS AÁ,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 वे पितर स्वर्धा के साथ दिए गए हवि का भक्षण करें तू भी हे देव प्रयास से अर्पित किए हवि का भक्षण कर भाषार्थ हे सर्वज्ञ अग्नि यहां जो पितर आए हैं जिनको हम जानते हैं तथा जो यहां नहीं आए हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं उन सब को तुम जानते हो तो स्वर्धा युक्त हम सुप्रतिष्ठित यज्ञ का स्वीका� भासार्थ हे अग्नि जो पितर अग्नि से जलाए गए हैं तथा जो नहीं जलाए गए हैं और जो सब स्वर्ग में सुधा रूप अंड से तृप्त होकर प्रसन्न रहते हैं उनके साथ तू मिलकर हमारे पितरों के इस प्राण शरीर को यथा शक्ति समर्थ बना षोडशम हे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 एवं प्राण वायु में और तू अपने पुण्य फल से स्वर्ग वा पर जा या जल में जा यदि उनमें तेरा हित है तो तू सूक्ष्म शरीरों में औषधियों में रह भाषार्थ जन्म रहित जो भाग है उसे तू अपने तेज से तप्त कर तुम्हारा तेज उसे तप्त करे तू तुम्हारे ज्वाला से उसे तप्त करे, हे सर्वग्य जो तुम्हारी मंगल उनसे इसको पूर्यमान जनों के लोक में ले जाओ